तम कुमारम संतम दक्षिणा सुनीय श्रद्धा विवेश सुमनता जो पुत्र था तम पुत्र संतम दक्षिणा सुनियमसु जिस समय दक्षिणाएं दक्षिणाएतजों के लिए और सभा में विद्यमान जो ब्राह्मण लोग आए थे यज्ञ में उन लोगों के लिए जब दक्षिणा ले जाया जा रहा था तो उसी समय दक्षिणा के रूप में गो ले जाई गई जा रही थी उसी समय क्या हुआ उस कुमार अवस्था वाला उस पुत्र में श्रद्धा अवेश कुमारम संतम तस्मिन पूरा ध्यान करना पड़ेगा ताम कुमारम संतम तस्मिन कुमारे श्रद्धा उस कुमार बालक में श्रद्धा अपने पिता के हित के लिए आस्तिक की बुद्धि जागृत हो गई प्रविष्ट हो गई और वह इस प्रकार से सोचने लगा सो अमन्यता, चिंतन करने लगा सोचने लगा कि क्या हो रहा है यहां पर विशेष विचार कुमारम पर है कुत्सितम सर्वम मार कुमार सामान्य विपत्ति है खुदसितम सर्व मारी कुमार जो कुछ शिक्ष पापादि है अधर्मादि हैं निंदित कर्म है उन को मार डालने वाले का नाम कुमार विपत्ति आधार पर को उसले किसी उम्र वाले का नाम कुमार हो सकता है किसी भी उम्र वाला पर ज्ञानी तो महान कुमार होगा है संशय सब कुछ को तो मार विद्या को भी मार डालता है लेकिन यहाँ पर वितपत्य वित्पत्त्यर्थ नहीं है यौगिकार्थ नहीं है भी यौगिकार्थ भी हो सकती है क्योंकि ये भी पिता को होने वाला जो कुत्सित है पिता से जो हो रहा है कुत्सित पाप उसको मारने की तैयारी कर रहा है नचिकेता इसलिए ये वितपत्ति भी घटती है अतिबीस को योग रूढ़ के रूप में लिया जाए केवल यौगिक नहीं केवल रूढ़ नहीं किंतु योग रूढ़ जैसे पंकज शब्द में होता है ना पंका जय देवी पंकज यौगिकार्थ भी आ रहा है और रूढ़ अर्थ भी कम्बल ले लिया जाता है उसे यहाँ पर अर्थ भी आ जाएगा नचिके दाम में और रूढ़ इसका काल विशेष में है काल विशेष में भी विचार है मत मत अंतर है कि पूरे मनुष्य की आयु को कुछ लोग दो भाग में बांटते हैं कुछ लोग तीन में कुछ लोग चार में कुछ लोग आठ में कुछ लोग बारह में बांटते हैं और यहाँ तीन विषय को दिखाएंगे टिप्पणदार आठ भाव में मानते हैं जो चार और तीन एवं दो इन चार पक्ष को दिखा रहे टिप्पण में प्रथम के भाष्यकार में मारम कार करते प्रथम वयसम वो बेचाला की कर दिए सीधे नहीं बोला उम्र कितना था प्रथम वय का तो मतलब क्या होगा मत तो मतान सब ले सकते हैं विकल्प है, है। इस से जान बुझे भाष्यकार में प्रथम वक्त हो तो क्या क्या हो सकता है प्रथम व्यक्ति वो समझा रहे हैं। भागवत में भगवान कृष्ण की रास लीला का वर्णन जहां है अनेकों लोग आरोप लगाते हैं काम वासना पर था, था भोग के लिए था ऐसे आरोप लगाते हैं लेकिन वहां पर भगवान वेद व्यास बहुत संभल करके एक शब्द प्रयोग करते हैं पौगंड मैं पौगंड वयो में थे कृष्ण भगवान पौगंड वय क्या होता है उस पर श्रीधरिकार ने दिया श्लोक और श्लोक क्या दिया था कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि पौगंड जो है दस साल तक पांच से दस के बीच की उम्र का नाम पौगंड कौमारम पंचम अब्दांतम पांचवे वर्ष के अंत तक पांच साल पूरा होने तक कौमार ग इसे पूर्व दो भाग करते हैं लोग शिशु और बाल अवस्था शिशु बाल कुमार पौगंडे चार इस तरह फिर चार आठ विभाग वाला मानते हैं उसमें कुमार अवस्था मतलब पांच साल वाला तक का हो गया प्रथम वे कौन इसलिए पांच साल के अंदर अंदर था नचिकेता एक अर्थ ये हो सकती है अथवा भाव विव क्षणश वर्षा अरवांच। या चवर नीति ये कि जो लोग चार में बांधते पूरी आयु को उनके हिसाब में क्या है सोलह उम्र तक एक आयु मानते कुमार अवस्था सोलह के बाद वो युवा हो गया पैंतीस तक छत्तीस छत्तीस तक फिर छत्तीस से चौसठ वृद्धमान थे फिर चौसठ से जो है स्थगित ये चार कोटि मान लेते हैं उनके अनुसार 16 उम्र के अंदर वाला नचिकेटा यह ज्यादा पक्ष घटता है जो पूर्व वृत्तों के आधार पर क्योंकि पांच उम्र में एक बार जा चुका है और उपरायन संस्कार होने के बाद यह स्थिति है उसका नचिकेटा यह घटना इसीलिए 8 उम्र के बाद गयी लेना पड़ेगा पहला वाला जो कुमार है पांच साल का वो वर्तमान प्रकरण में घट नहीं किंतु दूसरा पक्ष जो सोलह उम्र के अंदर तक ले रहे हैं यही सम्यक होता है और इसलिए लोग मानते हैं नौ या दस उम्र का था आद्य वैसे तपसा तप्तम चतुर्थे किं करिष्यसि। चार भागों में बांधते है आद्य वयसे आद्य वय में इस व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया और द्वितीय नार्जितम धनम दूसरे वय में धनार्जन नहीं की तीसरे वय में तप नहीं किया अब चौथे वय में आकर होकर जा सकता है।, है कुछ नहीं कर सकता ऐसे व्याख्या करते हुए उन्होंने लोगों ने चार भागों में आयु को बांट थ्री नीति अन्य अन्य लोगों का कहना है तीन होता है युवा अवस्था ही पहले देते कुमार राम को जीतने कुमार को युवा में अंतर्भाव कर देते हैं पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षती यौवने पुत्र न स्त्री के प्रसंग में कहा गया है दिया कुमार युवा कुमार अवस्था में कहते रक्षति पिता पिता रक्षा करता है जैसे यौवन में जाती उसकी विवाह कर देते हैं विवाह कर देने से भरता रक्षा दी यौ पति है भरता वह उसकी रक्षा करेगा भावे न स्त्री स्वातंत्री कहने का तक कभी भी तीनों ही पूरी आयु में स्त्री को अपने स्वच्छंद स्वतंत्र नहीं छोड़नी चाहिए किसी ने किसी के ही वो रहना चाहिए इस शास्त्र के दृष्टिकोण में तीन भागों में आयु को कर दिया उस हिसाब से तो पूरी 24 उम्र तक कुमार अवस्था को पानी है स्त्री की आयु में अन्य के अनुसार विवाह लिए 24 उम्र के अंदर वह किसी भी हालत में स्त्री की करनी ही चाहिए 16 से 24 से देरी कभी नहीं करना है कर दे बाली में तैयार हो निश्चय कर दिया जाए उसका मन की चंचलता खत्म हो जाएगी इसे पहले अनादि परम्परा रिय बाल्यवस्था में ही तय कर देते किस लड़की को इस लड़के से शादी हो जाने लेकिन क्षत्रियों में विशेष रूप में राजवंशों में इसको नहीं करते वो स्वयंवर को बुलाया करते राजवंश अन्य क्षेत्रों में भी नहीं अन्य क्षेत्रियों में ही बाल्य व्यवस्था में तय हो जाता था जिस किसी घर में जैसे लड़की पैदा हुई लड़के वाले जा करके उस लड़की वालों से बात कर लेते थे भाई आप हमारे बेटे के लिए अपना लड़की लड़की जिस ग्रह पैदा उसकी एक साल के अंदर अंदर उस लड़की का तय हो जाता था पति लड़के जाके मांग ये परंपरा वैदिक परंपरा जैसे आर्यभ्ट की कहानियां आती है वो तय हुआ ठीक है तय होने के बाद में शादी का मुहूर्त निकालना था और शादी का मुहूर्त आर्यभट्ट जैसे महापुरुष उनने मुहूर्त निकाल दी निकालते पता नहीं क्या शर्त कर दिया ये घड़ा पानी भरेगा इससे पानी टपकना शुरू होना जब ये पानी पूरा टपक जाएगा तब समझो इसका विवाह हो सकता है कि इतने भी मुहूर्त देखा जाए कि लड़का लड़की दोनों में तालमेल कुंडलियों का बैठ नहीं रहा था निश्चय तो कर लिए हैं शायद क्या करें अभी इसलिए ऐसा करते परमात्मा पर छोड़ो और इस पर जैसे पानी टपके खत्म होगा उसी क्षण इनका जय डाल विवाह कर दिया अब होना नहीं था तो क्या करें वहां पर कोई धूल का कण कोई चीज अंदर घुस गया अब वो पानी टपकना बंद हो गया और घड़े में पानी रह गया आधा से ऊपर अब कहा कि आरे भटने का शादी नहीं जाएगी तो परमात्मा नहीं चाहता फिर उन्होंने अपना बेटी के नाम पर ग्रंथ लिख दिया लीलावत पहला गणित का ग्रंथ है संसार का लीलावती तो उसके बाद उन्होंने और भी ज्योतिष लिखे एक अलग बात है कहानी का मतलब इस प्रकार से परंपरा इस तरह की रही है इतनी कट्टरता रही है विवाह के मामले में के मामले में, तो लड़की इस तरह स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा जाता वर्तमान प्रकरण में आइए इसे कुमार अवस्था का निशम यहाँ या तो पांच साल का मानना चाहिए या सोलह साल का मानना चाहिए या तो चौबीस साल के का मानना ही पड़ेगा उससे अधिक उम्र वाला तो नचिक्यता नहीं था तीनों में से कोई भी आप ले सकते भाष्यकार में प्रथम वैश्विक ये तीनों ही प्रथम वय के अंतर्गत आ गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम अधिक से भी 25 उम्र तक मानी गई है इसलिए प्रथम हो गया 25 द्वितीय 50 पचहत्तर तक चौथा माना जाता है इसे जानकर भाषिकार ने सभी पक्ष को इकट्ठा ले लिया प्रथम वय सम विवाद खत्म कर आपकी मर्जी जो तैस निर्णय ले लो संतम दक्षिणा सुनियमानसु सो शब्दावेश सोमन्यता इत्याष्यम नचकेत कुमारम प्रथम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम स्पष्ट व्यक्ति करते हैं अप्राप्त प्रजनन शक्ति और स्पष्ट होता है सोलह उम्र के अंदर ही मानना पड़ेगा सोलह के बाद ही नहीं कि सोलह के बाद तो प्रजनन शक्ति लड़के के अंदर आ ही जाती है इसलिए अप्राप्त प्रजनन शक्तिम प्रथम वयसम की इसलिए अधिकतर लोग 9-10 उम्र ही लेते हैं संस्कार के बाद ही उसके अंदर ऐसा की बुद्धि और दृढ़ हो गई थी वो तो सब समझ रहा था कर्म क्या होती है क्योंकि कर रहा है, नित्य कर रहा है।, तो सब जान रहा है क्या दक्षिणा होती क्या अंग होता है कर्म में सब वो समझता है इसलिए आठ से ऊपर ही लेना पड़ेगा और सोलह के अंदर ही कहीं कहीं लेनी पड़ती है बालम एव संतम और भी उसको भाषाकार ने बिगाड़ दिया एक तरह से अंत में कुमार से बालम एवसंतम कर दिया बालम एवसतम उसको बालक पोटी में ले लिया अब अभी कुमार अवस्था शिशु अवस्था बाल अवस्था और पौखंड सबको भाषाकार ने बाल सबसे ले लिया मैंने कुमार और बाल दोनों को पर्यावचित कर दिया श्रद्धा मैंने आस्थि बुद्धि किसने आस्थि की बुद्धि शास्त्र में गुरु में गुरुवचनों में किन में तब कट वो सब नहीं यहां प्रकरणानुसार है न पितुर हित काम प्रयुक्ता श्रद्धा आस्थ्य की बुद्धि आविवेश प्रविष्ट यह लेना पड़ेगा पिता के हित की कामना से प्रयुक्त आस्थ्य की बुद्धि उसके अंदर प्रवेश करते पिता के हित में की कामना से उसके अंदर इच्छा थेगी जब देखा गलत गायों को ले जाया जा रहा है ब्राह्मणों को बांटने के लिए तब पिता के हित की कामना उठी अंग में थोड़ा सा चुति उसके महसूस हुआ कर्मकांड का अतः उसने जो है पिता का हित दिख रहा था तो पिता के हित की कामना से उसने आर्थिक रुज प्रवेश हुआ यह प्रकरण अनुसारणर्थ लेना है कश्मीन काले किस समय हुई तब काले सदस्यभ्य दक्षिणा नियम आसु पृथ्वीजों के लिए और सदस्यों के लिए सदस्य कहने सदसी भवाई दी सदस्य सदा एक मंडप का नाम होता है यज्ञ मंडप में जो मूल हो गया यज्ञ मंडप उसके चारों तरफ भी छप्पर डाल के बना लेते हैं लोग जो आएंगे यज्ञ में सब ब्राह्मण वगैरह सब बैठे और सभी ब्राह्मण के लिए अलग क्षत्रिय वैश्यूत्र सब के लिए विभाजन करके बना दिया जा जा जाता है और वहां लोग आएंगे बैठेंगे यज्ञ हो रहा है संपन्न हो रहा है सब दर्शन कर रहे हैं यज्ञ भगवान का उसके लिए जो बनता है उसको सदो मंडप करते हैं और सदस्य सब हलन है सदसी भवाहा सदस्य या सदसी साधु तत्व साधु अर्थ में यत् करते सदसी साधु सदसी मैं सदौ नामक मंडप में बैठने योग्य लोग ऐसे लोगयान मिलता से सदस्य चार नंबर पंडवी सदसी साधव सदस्य तीधती आशीन सदस्य पदार्थ वाह सदसी इसी आधार पर कहा अधिकार साधुधि कारण योगिया प्राध्य सदस्य बना उसकी चतुर्द बहुचन सदस्यसु नीयम विभाग उसमें भी विभाग पूर्वक ले जाया जा रहे है के लिए ऋत्विगो में भी ये जो है अमुक ऋतविग के लिए सोलह ऋत्विगो होते हैं विशेष यागों में विभाग विभागेयमानसु दक्षिणार्थाशु गोशु विभाग पूर्वक ले जाया गया लेकिन किस लिए ले जाया जा रहा है दक्षिणार्थाशु दक्षिणाओं के लिए दक्षिणाग्र प्रदान करने के लिए ले जाया जा रहा है गोशु आविष्ट शब्दों ने चिगेता अमन्यता, आलोचितवान, वह आविष्ट श्रद्धा वाला जो इस प्रकार से आलोचितवान चिंतन करने लगा उसको ऐसा चिंता करने की ऐसी क्या बात दक्षिणा गो ले जा रही तो ठीक है ना क्या आपत्ति है उस भी क्या चिंता करना है यद्यपि संसार में सामान्य बालकों को क्या देखते हैं सोलह उम्मीद तक के बालक अभी घर में कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है कहा ध्यान देती वो अपने अन्य लड़के आए उनके साथ खेलते कूदते रहेंगे कोई देखता नहीं नो दस उम्र लेना चाह रहे हैं अधिक व्याख्या कर लो तो 10 उम्र वाले तक के बच्चे का तो कहां जिम्मेदारी होती कोई चीज की वहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है या घर में कोई शादी हो रही है या कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है कहाँ बच्चे का मतलब रहता है बच्चा तो खेल कूद में मस्त फिर भी ये बालक देखो विशेषता है ना इसका इसने जो है ले जाकर गवों को देखा इसमें श्रद्धा विवेश अन्य बालकों के पेशा से विलक्षणता यह वे कारण है पूर्व मंत्र समझाते थे ना विलक्षणता अन्य बालकों के पे कि नौ दस उम्र वाला बालक होता हुआ अपने कर्म के बारे में पूरा जानकारी है और जो घर में होते तो योग्य कर्म का भी जानकारी है अति काल में लक्षण के लिए गौ को ले जा रहा है उन को देख ग्रद्धा विषय पूर्वोत्तर में करना पड़ेगा क्योंकि सीधा श्रद्धा विशेष क्यों आवेश हो रहा क्या मतलब है दक्षिणा के लिए गो में ले जा रहे छिगों में ले जा रहे होते तो नहीं होता ना कोई समस्या होती क्या उसको इसलिए अगले मंत्र को ध्यान में रख करके सारी बातें कहीं पड़ती अगले मंत्र में क्या वर्णना है गो के बारे में पीतो झका जग धणा दुग्ध दोहा निर नंदा नाम दे वह विचार कर रहा है कि मेरे पिताजी दक्षिणाओं में किस प्रकार की गौ देने जा रहे हैं कैसी गवे ता तागा ददत् उन गौ को दे रहे हैं जो गौ कैसी है पीतोदगा दुग्ध दोहा नीरंद्रिया ता ददत् अदयव सा जो व्यक्ति ऐसा गवों को दान में देता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है अनदा नाम तेलो का वो सब अनदा अनानंदा यदि अनदा आनंदा यहां जो बना दिया इस प्रकार से इन उसका है वास्तव में अनानंदा आनंदा, आंग फिर निकाल दिया आनंद है ना आनंद क्या निकाल दो क्या बचेगा नंद नंदित आनंद में उपसर्ग रहित श्रुति ने प्रयोग किया है वास्तविक आनंद समास क्या होगा न आनंदित अनद हो जाएगा इसलिए हाँ अर्थ निकलेगा अनानंदा नाम लोका हा। अर्थ दुख बहुड़ लोका दुख बहुत ऐसा नरकारी लोगों को ही वे प्राप्त करेंगे जिनको जिन को जिन दान देने से इस प्रकार के कर्म करने से लोगों को नरकारी मिलेंगे ऐसे को मेरे पिता दान दे रहे हैं निश्चित रूप से वे भी नर्क को प्राप्त कर जाएंगे ऐसा वो चिंतन करने लगा जिन लोगों में आनंद नाम का चीज बिल्कुल ले प्रतीत नहीं होता मनुष्य लोगों में तो बहुत कुछ आनंद मिलते रहता है ना अनेक प्रकार के आनंद रहता है यहाँ तो वहाँ भी नहीं है ऐसे लोग है जिसका नाम आनंदालोगाषण कथम इत्युचित कथम आलोचित वन किस प्रकार से चिंतन करने लगा इत्युचित उस विषय में विश्व की बता रही है तो इत्यादि ना दक्षिणार्था गावहा विशेषंक है दक्षिणा के लिए ले जा रही थी जो गवें उन गवों के विशेषण को यहाँ कथन किया विशेषित किया जा रहा है उन गशेषणों से इन विशेषणों से पीटोदीतोदाह पीतम उदगम जितना पीना था चलिस जन्म भर में वो पूरा जल पी लिया गया और अब पीना बाकी नहीं रह गया ऐसी गो को क्या कहा जाता है पीतोदगा जैसे इसका विपरीत क्या कहा था शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने पास्यमान दगा हा? पास्यमान जिन्हों अभी भविष्य में पीना बाकी है ऐसे गो वो नचिकेता के लिए गो और पीत गो वो अपने लिए अलग कर दिया था कल भी दो संज्ञाएं बताई थे विभाग करके पास्यमान गाह नचिकेता के नाम पे और पीतोदगा गाह अपने नाम पे अलग विभाग किए थे ऐसा कला है जब टिप्पण नंबर पांच पास्यमान मैंने भविष्य में भी पीने वाली गवे भविष्य में भी पानी पीने वाली गवों को पास्यमान इसलिए जानकर के पाधा तो से गया और उसमें सिया कर दिया पास्यमान मैंने भविष्य में अभी पीने वाली है वो पी चुकी नहीं अभी अर्थात तो बहुत जिंदे रहेगी हड्डी कट्टी है खूब अभी राशन पानी उनका बाकी है खत्म नहीं हुआ इनकी राशन खत्म उसका खाना जाना बंद हो जाता है अंत में तब तो डॉक्टर कहते भाई हो गया था अब पाइप से भी देते वो भी अंदर नहीं जा रहा है ना क्या करे इतनी कोटा फाइनल खत्म हो गया <laughs> इस जन को उसका पूरा इस तरह से गायों में पीतम उदकम या भी ताहा केवल जल पीलिए लिए हो अभी घास खाना भागी हो ऐसा भी नहीं समझना जगदम भक्षितम तृणम या भी ताग तृणाह जितनी घास खानी थी वो पूरी घास भी खा चुकी हैं और खाना भागी नहीं रह गया इसे अन्न जल दोनों समाप्त अन्न भी खत्म चल भी खत्म जिनके ऐसी कौवें थी चलो अंजल नहीं खा रहे कितने तो दूध तो दे रही होंगी दे सकती हैं? हाँ ऐसे विदेशों में तो ऐसे सुनने को मिला है वो ऐसे स्पेशल इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन के वजह से गवों के मांस भी दूध बन के आने लगता है। पूरा नहीं छोड़ देते अड्डी अड्डी हो जाएगा गाय तक छोड़ दे और तो खाना पे बंद कर रही है और मरने की जा रही है तो अभी छोड़ना क्यों जब तक निकाल सकते निकालो और इंजेक्शन देने करके उसे दूध बना लेते हैं ऐसे निर्दयता लोगी कट्टी है हट्टी कट्टी मरने देना उसको निकाल सभी छोड़ो इसको ऐसे इंजेक्शन बना लिए और वो दे देते है में और निकाल लेते हैं जब इंजेक्शन से भी नहीं निकले तब कहेंगे तो छोड़े जो फेंक दे तो ऐसी स्थिति है इसलिए कहें दुग्धो धोहा शीराख्या शांता दुग्ध दोहा देगा क्या दुग्ध मैंने दोहन कर लिया गया है जितने भी दो, दो मैंने दूध नामक चीज जिनका ऐसी जो गाय थी उनको दुग्ध दोहाजन समर्था जीर्ण निश्वला गाव्य निरिंद्रिया मतलब क्या अब प्रजनन शक्ति उसके अंदर नहीं रह गई संबंध कराने पर कोई बचड़ा बचड़ी पैदा होने वाला नहीं है प्रजनन शक्ति हीन हो गई ऐसी जो जीर्णा विपरीत तो कौन से बोल लेना पहले उसकी प्रजन शक्ति समाप्त होती है उसके बाद दूध देना बंद करती है उसके बाद घास खाना भी बंद करती है अंत में पानी पीना बंद करती है मनुष्य में भी यही देखने को मिलता है पहले स्त्री में प्रजनन शक्ति समाप्त होती है जब प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है उसके बाद दुग्ध दोहां होने के बाद देना बंद और उसके बाद उसका रोटी पानी बंद रोटी बंद होगा ना पहले रोटी अंदर नहीं जाएगा पानी तो जाते रहेगा परन्तु पानी भी जाना बंद एक क्रम होता है इसलिए इसको विपरीत क्रम से ग्रहण करना एवं जिस प्रकार की है ऐसी जो या जो ता वे क्या है वो? एवं तामता इस प्रकार की गा कौन चीजें हैं वो गाय ऋत्ज दक्षिणा बुद्धिया दगक प्रय ऋणा की बुद्धि से ऐसी गायों को देती हुए जो व्यक्ति है दे और इस कर अनानंदा अनानंदा असुख नामान असुख प्रधान भूता नाम वाले जो हैं जिनके जिन लोगों में सुख नहीं रह जाता है ऐसे को असुखा नाम से कहे जाते हैं सुखा नाम ये लोग इस नाम से जो प्रसिद्ध है वे जो लोक हैं, उन लोग उन लोगों के लिए तान सजमान गति उन लोगों को वह यजमान प्राप्त कर लेगा जो यजमान वृतियों के लिए दिए जा रहे की में इस प्रकार की गौ को देता है ऐसा देता हुआ जो यजमान है वह यजमान उन आनंदा नामक सुखा नामक जो लोग है जो जिसमें सुक्लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो सकता ऐसे लोगों को वो प्राप्त कर जाएगा ऐसा उसको श्रुत श्रुत स्मृति के आधार पर चिंतित स्मृति हो गई और चिंतन करने लगा अब मैं अपने पिता को एक नरक में जाने से कैसे रक्षा करूं इसे तो पुत्र है वो, ऐसा चिंतन किया उसने और पिता को नरक में जाने से बचाने के पूरा प्रयास लग गया और बचा भी लिया इसलिए वो पुत्र पितरम् सहोवाच पितर तद कस्म दायासी तृतीय तम होमी सच पितर अब चिंतन करने के बाद पिताजी के पास जाकर बोला पितर प्रति सा वाच उच किला निश्चित रूप निश्चय कर लिया उसने क्या निश्चित किया उसने ये सोचा देखने के बाद पिता ने बड़ी चालाकी करी है पासिमान गवों को मेरे लिए और पीतोदकों को अपने लिए कर लिया और ये समझ रहे हैं कि मेरा स्वत करने से पीतोधक हो गया और पासिमानोदक वाले गौ पुत्र का स्वत्व है लेकिन ये भूल गए पिता पुत्र भी पिता का स्वत्व होता है ये चालाकी में देखो भूल ये सोचे नहीं पिता ने तुम गऊ को बड़े बेटे का गौ बेटा का संपत्ति बेटा किसका संपत्ति है पिता का संपत्ति है ना ये क्यों भूल गया जब सर्वस्व दान गया पुत्र का भी दान देना चाहिए पुत्र को भी दान दो वो विश्वास है तुम्हारा तब कहेंगे विधि नहीं है कह सकता है विधि नहीं है अरे विधि देवताओं को जो दान दिया जाता है उसमें पुत्र दान देने का विधि नहीं है ऋत्विगो को पुत्र दान देने में कोई आपत्ति नहीं है है ब्राह्मण लोग हैं उनको अपने पुत्र दान में दे दो अपना जाएगा उनके घर मेरे का सेवा करेगा पहले जमाने रिवाज भी रहा ये कि करते थे और जो यजमान दक्षिणा देने में समर्थ नहीं है इन्हें करना चाहता है तो क्या करेगा और से पहले से वार्तालाप कर लेगा भाई देखो आपको दक्षिणा में मैं अपने पुत्र को छह साल के दे लिए दे देता हूं हमारे कीजिए और दक्षिणा में पुत्र को ले जाइए यह परंपरा रही है इसीलिए यहां नचिक दिमाग में आया पिता का स्वत्व जैसा अन्य सारी चीजें है मैं भी इस वक्त हूं मुझे भी किसी ऋतु को तो दे ही सकते हैं दिन में क्या आपत्ति हा देवताओं को दे नहीं सकते हो इतना तो पक्का है लेकिन पता क्या करते क्रोधावेश में आकर के देवता को दे दिए गड़बड़ हो रहा है इस पर विचार आएगा अगले मंत्र में विचार आएगा आगे अगले और उससे अगले मंत्र में तो इसने वो विचार किया कि मैं भी तो पिता का स्व हूं धन हूं पुत्र धन भी पुत्र रन, पुत्र धने, पुत्र रतने, पुत्री रतने। कहा जाता है तो, तो धन है ना रोपे धने तो दो उसको इसे वो जाकर बोलता है, है, है। वह दीर्घ होना चाहिए छांद कर लिया गया है हे तात मन हे पिताजी नहीं तो अन्य तथा करते व्याप्तम होता है, लेकिन यहाँ व्याप्ति कोई प्रसंग ही नहीं।, नहीं है अभी, ब्रह्म का आप मुझे किसको मने किस को दोगे मैंने किस ऋत्व के लिए मुझे दान में दोगे दक्षिणा के रूप में मुझे आप किस ऋत्विक के लिए दोगे पिता ने उपेक्षा करे बच्चा है क्या बकवास कर रहा है इसकी भविष्य को सोच करके मैं तो पीतो देता गलत कर दिया पास उन्हें तुम्हें गलत कर दिया मूर्खा करके बोला मुझे किसके अरे तेरे लिए तो इतना बवाल किया मैंने और तुम्हें मैं ही दे देना होता तो तेरे जला गए क्यों करता मैं ऐसे उम्मी मन सोच के पिता ने उसके वचनों पर उपेक्षा इन बालक चुप नहीं है दोबारा बोला द्वितीय तृतीय तीसरी बार बोल दिया एक बार दो बार उपेक्षा तीसरी बार जब गुस्सा आ गया गुस्सा यार क्रोध आवेश में तम हो उस पुत्र के प्रति पिता ने क्या कहा मैं तो मृत्यु देवता के लिए देता हूँ अरे भाई तो को देने की बात हो रही मैं पूछ रहा हूं किस ऋतवी को दोगे तो देवताओं को दे दिए ऐसे कैसे हो सकता है विधि विरुद्ध में को काम होगा कैसा विचार विचार करेगा बाद में आगे भी देखिए कृत असंपत्ति पिता अठम फलम मैं पुत्रेण सपा निवारीय आत्म प्रदान इत्येवम् मत्वा मा चिंतन किया क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं देखिए अब तदम क्रतु असंपत्तिमित्त कृतु क्या हो रहा है असंपन्न हो रहा है क्यों अंग भंग हो रहा है ना अंग में क्षति हो रही है दक्षिणा दक्षिणारूपी यज्ञांग में गड़बड़ हो रहा है क्रतु इसलिए सम्यक प्रकार से आपाद नहीं हो रहा है संपन्न नहीं हो रहा है यह देख करके क्रतु असंपत्ति निमित्तक पिता का जो अनिष्ट जो भविष्य में होएगा उसको अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता मुझ पुत्र का जीते जी रहते हुए निवारणीय निवारण अवश्य करना चाहिए ऐसा उसके दिमाग में आप तो चाहे मुझे अपने आपको देना पड़े बलिदान देना पड़ जाए तो भी मुझे अपने पिता को रक्षा करना ही चाहिए यह सोच करके कृत संपत्ति कृतवा अपने आप को दे करके आप तो प्रधान स्वयं को दे करके भी इस कृतु का सम्यक संपादन करके करके ही मुझे पिता की रक्षा अवश्य करना चाहिए पिता का जो प्राप्त अनिष्ट फल से इनको बचाना चाहिए यह निर्णय करके पितरम उपगम्य पिता के पास जाकर के स बालक सुमारेता पितरम प्रदी हे कत आगे भाषकर लिख व्याख्या में तात हे तात हे पिताजी कसम विशेषाया भाषा से सतर्क है समय ऋतव विशेषाया दक्षिणार्थम माम दाससी दक्षिणा रूप में मुझे आप देंगे प्रेक्षसी भविष्य तो वर्तमान सूचन व्याचस्ते दास क्यों बोला स्या क्यों ददासी बोलना चाहिए सीधे किसको दोगे निकट भविष्य में किसको देंगे भविष्यत में बोल रहा है दास का मतलब क्यों ऐसे प्रयोग किया कि दक्षिणा के लिए गांव आ रही है अभी पठने ही वाला है स्वामी प्याज वर्तमान अवधवा वर्तमान समीप को वर्तमान के समान ही प्रयोग हो सकती है वर्तमान, को वर्तमान के समय होना चाहिए इसे कहा है? वर्तमान के समान होता है आने अद्यतन भविष्य और अद्यन भूतकाल के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग हो सकता है, तो है। दक्षिणा आरंभ नहीं हुआ है इसलिए पूर्व मंत्र में ध्यान रखना नियमानासु दूसरे मंत्र में क्या था नियमानासु ले जाती हुई दिया नहीं जा है अभी ले जाया जा, जा रहा है ये मंडप की और तैयारी हो रही है दक्षिणा देने के लिए तैयारी तो की बात है देते हुए काल की बात नहीं है इसलिए वर्तमान नहीं है ना ये भी इसलिए जैसे निकट भविष्य में देने वाले हो तो मुझे भी निकट भविष्य में किसको दोगे? इसलिए अर्थ समन्वय हो जाता है एक नंबर टिप्पण है भविष्य तो वर्तमान में स्वामी सूचन व्या वर्तमान के स्वामी को सूचित किया जा रहा है अध्यय का पितृपेक्षण ऐसा कहे जाने पर पिता के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी वो चुप नहीं रहा दूसरी बार बोल पड़ा तीसरी बार बोल पड़ा द्वितीय जब कोई एक में बैठा हो और वहां जब कोई बार बार बोले मस्ती का गर्म जल्दी हो जाएगा है कोई पूजा पाठ में बैठे कोई कर्मकांड कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं विशेष और उसे कोई पीछे से बार बार बार बार बोलने लगे चिड़चिड़ चिड़ हो जाता है ना आदमी का स्वभाव यह भी हो गया कसम इमामदास कस्मयामदास इमाम दूसरी तीसरी बार बोलने पर नायब कुमार स्वभाव क्रुद्ध सं पिता यह कुमार की स्वभाव नहीं है कुमार एक बालक का ऐसा स्वभाव होना उचित नहीं है यह समझते हुए पिता के मन में क्रोध आ गया पिता तम्हा, वाचा उस पुत्र के प्रति स्पष्ट है मैं तो नहीं कहते लग लगा रहे। नहीं बोला। उसने पूछ रहा दास गा ददामी अभी मैं तेरे को देता हूं पहले उन गो बाद में दूंगा पहले मैं तेरे को दे देता हूँ ये बोलने भी तरीके से मालूम हो रहा है क्रोध आवेश में बोला दादामी और मृत्युवे ये दो बात प्रकट करता है तो क्रोध वर्ष में बोल रहा है। ये तो पुत्र को देवताओं को दे नहीं सकते विधि है नहीं फिर कैसे कर दे मृत्यु ददामी मृत्युवे कह रहा है इसका मतलब क्रोध आवेश हो गया है और दान देने का प्रकरण भी शुरू नहीं हुई है फिर दादामी कैसे बोल दिया ये दोनों शब्द स्पष्ट कर रहे हैं जिसके भाषाकार भा, भा, भा, ने जोड़ दिया क्रुद्ध यदि विवेक युक्त सम होता तो होत्री कह देता होता को दे दूंगा दास्यामी। कुछ ऐसा करता ब्रह्मे दास ब्रमा ऋतव कोई भी ऋत्वी का नाम देता अमुक ऋत्वी को मैं तुम्हें दे दूंगा ऋत्वीज अमुक ऋत्व जय दास्यामी यही बोलना चाहिए तो जवाब में दास से पूछा है तो दास जवाब में आनी चाहिए और भी ऋत्वी का चाहिए आया देवता और ददामी इसे स्पष्ट है कि वह क्रोधावेश में ही बोला है इसलिए भाषाकार ने साथ मन में रखते हुए क्रुदन कहा पिता तमह पुत्र मृत्यु कौन है मृत्यु तुम्हें फांसी दूंगा यह अर्थ नहीं लेना इसलिए वही विस्वत आया देवता के लिए मृत्यु देवता के लिए मैं तुम्हें देने जा रहा दूंगा अभी दू, अभी दे दूंगा बोले एव मुक्त पुत्र एकांत परदेव यांचकार हो ऐसा कहते वहां से हट गया हट करके एकांत में जगह बैठ गया और सोचने लगा क्या बात है सकल विधि विरुद्ध हुए पिता जो है एक देवता को देवता को भी देना भी था कोई क्षत्रिय देवता कोई वैश्विक देवतादी को देता और ऐसे देवता को दे दिया जहाँ पर काम क्या है उसका सब हत्या करने उसके असिस्टेंट बन रहा है उसकी सेवक बना रहे हैं मेरे को वहां भेज रहे हैं क्या मतलब है इसका क्यों ऐसे इसे इसलिए चिंतन करता है क्या चिंतन कर रहा है वो